श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उन्नीस नौ अगस्त अठारह सौ पचासी मौन धारी श्री रामकृष्ण और माया का दर्शन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रातः आठ बजे से दिन के तीन बजे तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं आज मंगलवार है ग्यारह अगस्त अठारह सौ पचासी ईस्वी कल अमावस्या थी श्री रामकृष्ण कुछ अस्वस्थ है क्या उन्होंने जान लिया है कि शीघ्र ही वे इस धाम को छोड़ जाएंगे क्या इसीलिए मौन धारण किए हुए हैं उन्हें बात न करते देख श्रीमाक रो रहे हैं राखाल और लाटू रो रहे हैं बाग बाजार की ब्राह्मणी भी इस समय आई थी वह भी रो रही है भक्तगण बीच बीच में पूछ रहे हैं क्या आप हमेशा के लिए चुप रहेंगे श्री रामकृष्ण इशारे से कह रहे हैं नहीं नारायण आए हैं दिन के तीन बजे के समय श्री रामकृष्ण नारायण से कह रहे हैं माँ तेरा कल्याण करेंगी नारायण ने आनंद के साथ भक्तों को समाचार दिया श्री रामकृष्ण ने अब बात की है राखाल आदि भक्तों की छाती पर से मानो एक पत्थर उतर गया वे सभी श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे श्री रामकृष्ण राखाल आदि भक्तों के प्रति माँ दिखा रही थी कि सभी माया हैं वे ही सत्य हैं और शेष सभी माया का ऐश्वर्य है और एक बात देखिए भक्तों में से किसका कितना हुआ है नारायण आदि भक्त अच्छा किसका कितना हुआ है श्री रामकृष्ण इन सभी को देखा नित्य गोपाल राखाल नारायण पूर्ण महिमा चक्रवर्ती आदि श्री रामकृष्ण गिरीश शशधर पंडित आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण की बीमारी का समाचार कलकत्ते के भक्तों को प्राप्त हुआ उन्होंने सोचा कि शायद वह उनके गले में एक प्रकार का घाव मात्र है रविवार 16 अगस्त अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आए हैं गिरीश राम नित्य गोपाल महिमा चक्रवर्ती किशोरी गुप्त पंडित शशधर तरक चूड़ामणी आदि श्री रामकृष्ण पहले जैसे ही आनंदमय है तथा भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री कृष्ण रोग की बात माँ से कह नहीं सकता कहने में लाज लगती है गिरीश मेरे नारायण अच्छा करेंगे राम ठीक हो जाएगा श्री कृष्ण हंसते हुए हाँ यही आशीर्वाद दो सभी की हंसी गिरीस आजकल नए नए आ रहे हैं श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं तुम्हें अनेक झमेलों में रहना होता है तुम्हें अनेक काम कर रहते हैं तुम और तीन बार आओ अब शशधर के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण शशधर के प्रति तुम शक्ति की बात कुछ कहो शशधर मैं क्या जानता हूँ श्री कृष्ण हंसते हुए एक आदमी एक व्यक्ति की बहुत भक्ति करता था उसने उस भक्त से तम्बाकू भर लाने के लिए कहा इस पर भक्त ने कहा क्या मैं आपकी आग लाने के योग्य हूँ फिर आग भी नहीं लाया सभी हंसे शशधर जी वे ही निमित्त कारण हैं वे ही उपादान कारण हैं उन्होंने ही जीव और जगत को पैदा किया और फिर वे ही जीव तथा जगत बने हुए हैं जैसे मकड़ी ने स्वयं जाला तैयार किया निमित्त कारण और उस जाले को अपने ही अंदर से निकाला उपादान कारण श्रीराम फिर यह भी है कि जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति हैं जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं जिस समय निष्क्रिय सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर रहे हैं उस समय उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं पुरुष कहते हैं और जब वे उन सब कामों को करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं प्रकृति कहते हैं परंतु जो ब्रह्म है, वे ही शक्ति हैं जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति बने हुए हैं जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलने पर भी जल है साँप टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने पर भी सांप है और फिर चुपचाप कुंडलाकार रहने पर भी सांप है भोग और कर्म ब्रह्म क्या है यह मुख से नहीं कहा जा सकता मुख बंद हो जाता है निताई मेरा मतवाला हाथी है निताई मेरा मतवाला हाथी है ऐसा कहते कहते अंत में कीर्तनिया और कुछ भी नहीं कह सकता केवल कहता है हाथी हाथी फिर हाथी हाथी कहते कहते, कहते केवल हा हा करता है और अंत में वह भी नहीं कह सकता बात ही ऐसा कहते कहते श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए खड़े खड़े ही समाधि मग्न समाधि भंग होने के थोड़ी देर बाद कह रहे हैं क्षर व अक्षर से परे क्या है मुंह से कहा नहीं जाता सभी चुप हैं। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं जब तक कुछ भोग बाकी रहता है या कर्म बाकी है तब तक समाधि नहीं होती के प्रति इस समय ईश्वर तुमसे कर्म करा रहे हैं व्याख्यान देना आदि अब तुम्हें वही सब करना होगा कर्म समाप्त हो जाने पर ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी घरवाली घर, घर का, का काम का समाप्त करके जब नहाने जाती है तो फिर बुलाने पर भी नहीं लौटती